कि हम और भी श्रेष्ठ ऋषि हो सकेंगे भूतकाल में हमारी खूब उन्नति हुई थी मुझे उसे स्मरण करते हुए बड़े गौरव का अनुभव होता है वर्तमान अवनत अवस्था को देखकर भी मैं दुखी नहीं होता और भविष्य में जो होगा उसकी कल्पना कर मैं आशान्वित होता हूँ ऐसा क्यों क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीज का संपूर्ण रूपांतरण होना होता है हाँ जब बीज का बीज भाव नष्ट होगा तभी वह वृक्ष हो सकेगा इसी प्रकार हमारी वर्तमान औनत अवस्था के भीतर ही चाहे थोड़े समय के लिए ही भविष्य की हमारी धार्मिक महानता की संभावनाएं प्रसुप्त हैं जो अधिक शक्तिशाली एवं गौरवशाली रूपों में उठ खड़ी होने के लिए तत्पर है अब हमें विचार करना चाहिए कि जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उसमें सहमत होने के लिए समान भूमियाँ क्या है ऊपर से विचार करने पर हमें पता चलता है कि हमारे धर्म में नाना प्रकार के विरोध हैं कुछ लोग अद्वैतवादी कुछ लोग विशिष्टाद्वैतवादी और कुछ लोग द्वैतवादी हैं कोई अवतार मानते हैं कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं तो कोई निराकारवादी है आचार के संबंध में नाना प्रकार की विभिन्नताएँ दिखाई पड़ती हैं जाट लोग मुसलमान या ईसाई की कन्या से विवाह करने पर भी जातिच्युत नहीं होते वे बिना किसी विरोध के सब हिंदू मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं पंजाब के अनेक गांव में जो व्यक्ति सूअर का मांस नहीं खाता उसे लोग हिंदू समझते ही नहीं नेपाल में ब्राह्मण चारों वर्णों में विवाह कर सकता है जबकि बंगाल में ब्राह्मण अपनी जाति की अन्य शाखाओं में भी विवाह नहीं कर सकता इसी प्रकार की और भी विभिन्नताएं देखने में आती हैं कि किंतु इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद एक विषय में सभी में एकता है और वह यह कि कोई भी हिंदू गोमांस भक्षण नहीं करता इसी प्रकार हमारे धर्म के बहुविध पंथों और संप्रदायों में भी एकता की एक समान भूमि है